श्री परमात्मने नमः श्रीमद् गीता बोले हे कृष्ण जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादी का पूजन करते हैं उनकी स्थिति फिर कौन सी है सात्विकी है अथवा राजसी तामसी श्री भगवान बोले मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है उसको तू मुझसे सुन हे भारत सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुरूप होती है यह पुरुष श्रद्धा मय है इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है सात्विक पुरुष देवों को पूजते है राजस्व पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष करने वाले हैं उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक दाहकारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस्व पुरुष को प्रिय होते हैं जो भोजन अध रस रहित दुर्गंधयुक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है जो से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वह सात्विक है परंतु हे अर्जुन केवल दम्भाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस ज्ञान शास्त्र विधि से, से रहित, बिना बिना बिना मंत्रों के, बिना के और बिना के दक्षिणा और श्रद्धा किए जाने वाले यज्ञ यज्ञ को तामस कहते हैं। ही ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है जो उद्वेग न करने वाला प्रिय और हितकार एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है वही वाणी संबंधी कहा जाता है। मन की शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव मन का निग्रह और अंतकरण के भावों की भली भांति पवित्रता इस प्रकार यह मन संबंधी तब कहा जाता है फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है जो तप मूढ़ता हट से मन वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित एवं दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तब तामस कहा गया है दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है वह दान सात्विक कहा गया है किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह तामस कहा गया है ओम तत् सत ऐसे यह तीन प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है उसी से सृष्टि के आधी काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाए तथा दान रूप क्रियाए कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है हे अर्जुन बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही सप्तशोध्याय समाप्त